ने अपरिग्रह के तीसरे प्रवचन में कहा है कि महावीर संन्यास के जीवन में आकर बादशाह हो गए लेकिन उनके बड़े भाई संपन्नता के बीच रहकर भी विपन्न और गुलाम ही रहे महावीर का आत्मिक समृद्धि उपलब्ध करना लेकिन भौतिक समृद्धि से परे रहना अर्थात परिग्रह से मुक्त हो जाना क्या एकांगी वो एक पक्षीय जीवन नहीं है वे अंतर और बाह दोनों समृद्धियों को एक साथ क्यों नहीं स्वीकार कर पाते महावीर सब छोड़कर चले गए इसलिए नहीं कि वो समृद्धि थी बल्कि इसीलिए कि वो समृद्धि नहीं थी महावीर सब छोड़कर चले गए इसलिए नहीं कि वहां कुछ छोड़ने योग्य था बल्कि इसीलिए कि वहां कुछ भी पकड़ने योग्य ना था लेकिन हमें दिखाई पड़ता है उन्होंने महल छोड़ा हमें दिखाई पड़ता है हीरे जवाहरात छोड़े हमें दिखाई पड़ता है धन दौलत छोड़ी यह हमें दिखाई पड़ता है महावीर ने तो कंकड़ पत्थरों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं छोड़ा है हीरे जवार हमें दिखाई पड़ते महावीर को हीरे जवरात में कंकड़ पत्थर दिखाई पड़ गए ऐसे हीरे जवारत में कंकड़ पत्थरों के अतिरिक्त कुछ है भी नहीं हां जिन्होंने महावीर की कथा लिखी है उन्होंने लिखा है कि इतने हीरे इतने जवारात इतने माणिक इतने मोती छोड़े अगर कोई महावीर से पूछे तो वो कहेंगे बड़े पागल हो कंकड़ पत्थरों के भी अलग अलग नाम रख लिए हां अगर महावीर ने कंकड़ पत्थर छोड़े होते तो हम भी ना कहते कि कंकड़ पत्थर छोड़ रहे हैं हम सब ने छोड़े सभी बच्चे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते हैं और फिर एक दिन बच्चे नहीं रह जाते और कंकड़ पत्थर छोड़ देते हैं लेकिन किसी बच्चे की जिंदगी में हम नहीं लिखते कि बच्चे ने कंकड़ पत्थर छोड़े क्योंकि हम जानते हैं वो कंकड़ पत्थर हैं जिस दिन हम जानेंगे कि महावीर ने कंकर पत्थर छोड़े उस दिन हम ना कहेंगे उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं आश्चर्य यह नहीं है कि महावीर ने क्यों छोड़ा आश्चर्य यह है कि दूसरे क्यों नहीं छोड़ पाते महावीर से कोई पूछेगा तो वो नहीं कहेंगे मैंने कुछ त्यागा क्योंकि त्यागी तो वो चीज जाती है जिसमें कोई मूल्य हो महावीर कहेंगे कि मैंने कुछ भी नहीं त्यागा क्योंकि जिसमें कोई मूल्य ही नहीं था उसकी त्याग की बात करनी ही व्यर्थ आप रोज अपने घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं तो अखबार में खबर नहीं छपते कि आज इतना कचरा त्यागा महावीर के लिए जो कचरा हो गया है उसे त्यागने का हक तो उन्हें देना चाहिए ना कि इतना भी हक उन्हें देने को हम राजी नहीं हां हमें दिक्कत है क्योंकि हमें वो कचरा नहीं दिखाई पड़ता एक बच्चे से कंकड़ पत्थर छीने तब आपको पता चल जाएगा और रात भर रो सकता है सपने में चीख सकता है उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई जो नदी के किनारे से वो इकट्ठी कर लाया आप कहेंगे पागल है तू क्योंकि कंकड़ पत्थर ही थे आपको लगते होंगे कंकड़ पत्थर बच्चे को सब रंगीन पत्थर हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती लगते असल में बच्चे की चेतना का तल और आपकी चेतना के तल में जो फर्क है वही कठिनाई आपको पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं बच्चे को बहुमूल्य दिखाई पड़ रहे हैं आप फेंकने का आग्रह करते हैं बच्चा बचाने का आग्रह करता है महावीर और हमारे बीच भी वही बच्चे और प्रौढ़ वाला फातला है फिर और एक नई चेतना है जो महावीर को मिली है जहां इस जगत में जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो उसका सारा मूल्य खो गया वो निर्मूल्य हो गया है महावीर कुछ छोड़ते नहीं है चीजें छूट जाती हैं जो व्यर्थ हो गई हैं उन्हें ढोना असंभव है महावीर छोड़कर जाते नहीं है जाते हैं चीजें छूट जाती हैं जो व्यर्थ हो गया है उसे साथ ढोना संभव नहीं है महावीर के बड़े भाई घर रह गए हैं महावीर के बड़े भाई दुखी हैं तो उनके छोटे भाई ने भूल की हीरे सवार दंदौलत यह सुख सुविधा छोड़कर चला गया इन दोनों के बीच प्रौढ़ के मन का फासला है महावीर के बड़े भाई दुखी हैं कि दुख उठाने जा रहा है ये और महावीर महावीर तो तो दुख उठाने नहीं जा रहे हैं महावीर तो इतने आनंद से भर गए हैं कि अब दुख का कोई उपाय ही नहीं रह गया लेकिन पूछा जा सकता है कि वे वहीं घर भी तो रह सकते थे जैसे मैंने अभी उस सम्राट की बात कही जो महल में था लेकिन महल जिसमें नहीं था महावीर वहां भी रह सकते हैं थे लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के टाइप और प्रकार की बात है महावीर नहीं रह सकते थे कृष्ण रह सकते हैं जनक रह सकते हैं बुद्ध नहीं रह सकते थे ये व्यक्तियों की बात है और व्यक्ति परम स्वतंत्रता है और नियम एक दूसरे पर नहीं थोके जा सकते महावीर के लिए जो संभव था वो संभव हुआ महावीर के भीतर जो फूल खिल सकता था वो खिला लेकिन ये फूल खिलने के भी अपने आनंद है महल में महल के न होकर रहने का अपना आनंद है महल के बाहर वृक्ष के नीचे रहने का अपना आनंद है दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती कंपैरिजन नहीं हो व्यक्तियों पर निर्भर करेगा महावीर जब सब छोड़कर चले गए और वृक्षों के नीचे और भिक्षा पात्र लेकर गांव गांव भटकने में कौन सा आनंद होगा इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है क्योंकि अपरिग्रह के तत्व में यह बड़ी कीमती और बड़ी गहरी बात महावीर की समझ ऐसी है कि जब श्वास में नहीं लेता और जन्म में नहीं लेता जन्म अपने से आता श्वास अपने से आती मृत्यु अपने से आती तो जीवन की व्यवस्था भी मैं अपने ऊपर चो लू उसे भी परमात्मा पर छोड़ दे वही करे व्यवस्था ये परम आस्तिकता का लक्षण यह परम आस्तिकता है व्यवस्था भी क्यों कल सुबह होगी सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा तो हमने क्या व्यवस्था की कल अगर सुबह सूरज नहीं निकला और रात उसने रेजिग्नेशन भेज दिया इस्तीफा दे दिया या कल सुबह हड़ताल पे चला गया स्ट्राइक पर चला गया और कल सुबह नहीं निकला तो हमारे पास क्या उपाय है हम क्या करेंगे और कल हवाओं से अगर ऑक्सीजन विदा हो जाए और कल अगर जिंदगी असंभव हो जाए तो हम क्या करेंगे हमने क्या सुरक्षा की है क्या व्यवस्था की कल अगर पृथ्वी ठंडी हो जाए या कल अगर पृथ्वी टूट जाए और बिखर जाए अनेक पृथ्वी बिखर चुकी हैं अनेक बिखर रही हैं, अनेक सूरज ठंडे हो चुके हैं अनेक ठंडे हो रहे हैं कल अगर ये हो जाए तो हमने क्या व्यवस्था की महावीर कहते हैं कि इतने बड़े कॉजमाज में इतने अनंत ब्रह्मांड में जहां हमारे हाथ में कुछ भी व्यवस्था नहीं है वहां ये महावीर नाम का आदमी अपने आसपास एक घर की व्यवस्था भी करे इस नास्तिकता में पढ़ने का क्या अर्थ महावीर कहते हैं यह व्यवस्था भी जब इतनी अव्यवस्था भी झेलनी पड़ सकती है तो इतनी सी अव्यवस्था और जोड़ देते इतनी अव्यवस्था में इतनी ब्रह्मांड की असुरक्षा में मैं बैंक बैलेंस रखकर भी क्या व्यवस्था कर पाऊंगा तो महावीर कहते हैं ये व्यर्थ का बोझ में छोड़ देता हूं अब मैं छोड़ देता हूं जहां से श्वास आती है जहां से कल की सुबह आएगी जहां से आज का सूरज आया था और जहां से आज का चांद आया है और जहां से कल सुबह जड़ों को रस मिलेगा और जहां से कल वृक्षों में फूल खिलेंगे और जहां से पक्षी गीत गाएंगे वहीं से अगर इस परम सत्ता की कोई आकांक्षा इस शरीर को भी जिंदा रखने की है तो वो रख लेगी और नहीं रखने की है तो महावीर की अपनी अब कोई इच्छा शेष नहीं रह गई ये महावीर की इस बात की घोषणा है सब को छोड़कर जाना कि अब मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ अगर परमात्मा जिलाना चाहता है तो वो जाने अब मैं अपनी तरफ से नहीं जी रहा हूँ इसलिए महावीर की जिंदगी में छोटा सा नियम था जो मैं आपसे कहूँ जो बड़ा अद्भुत है शायद दुनिया के किसी संन्यासी ने वैसे नियम का उपयोग नहीं किया है सच तो यह है कि महावीर जैसा सन्यासी खोजना बहुत मुश्किल है महावीर का एक नियम था कि सुबह भीख मांगने निकलते थे तो वे अपने मन में सुबह के ध्यान में सोच लेते थे कि आज इस शर्त पर भीख मिलेगी तो स्वीकार करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा अब भिखारी कभी शर्त नहीं लगाते। भिखारियों की कोई कंडीशंस हो सकती हैं? भिखारी बेसर्त मांगता है और महावीर शर्त लगा के मांगते क्योंकि वो कोई भिखारी नहीं है और शर्त भी ऐसी कि दूसरे आदमी को बताई भी नहीं गई है कि वो इंतजाम कर ले शर्त सिर्फ उन्हीं को पता है जैसे वो सुबह शर्त लेके निकले अपने दिमाग में कि अगर आज एक स्त्री काले कपड़े पहने हुए एक आंख वाली मुझे भिक्षा देगी तो मैं ले लूंगा अन्यथा नहीं दूंगा अब इस गांव का उन्हें कुछ भी पता नहीं रात ही इस गांव में आकर वो ठहरे अब एक आंख वाली गोरी स्त्री काले कपड़े पहने हुए उनको भिक्षा देगी तो वो स्वीकार कर लेंगे अन्यथा वो गांव में घूम के वापस लौट आएंगे वो कहेंगे परमात्मा की मर्जी नहीं तो जाने दो क्योंकि अपनी अब अप कोई मर्जी जीवन की नहीं है न मरने की कोई मर्जी है न जीने की कोई मर्जी है अपनी तरफ से वो जो जिजी विषा है वो जो लस्ट फॉर लाइफ है वो अब नहीं है अब परमात्मा की मर्जी हो तो रखे मर्जी हो तो उठा ले एक बार ऐसा हुआ कि महावीर महीनों तक गांव में जाते रहे और भिक्षा न मिल सकी क्योंकि उन्होंने एक शर्त ले ली अब उस शर्त तो बताई नहीं जाती थी नहीं तो कोई इंजाम हो जाता गांव बहुत से उपाय करता लेकिन वो शर्त पूरी ना होती अब बड़ा मुश्किल के महावीर के मन में क्या है महावीर ने एक शर्त ले ली कि एक राजकुमारी जो जंजीरों में बंद हो जिसका एक पैर मकान के भीतर हो और एक मकान के बाहर हो जिसकी आंखों में आंसू हो और ओंठ पर मुस्कुराहट हो अगर वो भिक्षा देगी तो ले लेंगे तो फिर महीनों नहीं मिली नहीं मिली तो रोज गांव से आनंदित जाते और आनंदित वापस लौट आते सारा गांव दुखी और पीड़ित हो सारा गांव रो रहा है गांव भर में भोजन मुश्किल हो गया है लोग हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं कि स्वीकार करें लेकिन महावीर कहते हैं उसकी मर्जी लेकिन ये भी हो गया एक दिन यह भी हो गया कारागृह में बंद एक राजकुमारी ने भिक्षा दी आंखों में आंसू थे उसके अपने कारागृह में होने के लिए औंठों पर मुस्कुराहट थी क्योंकि महावीर ने उसकी भिक्षा स्वीकार कर दी हंस रही थी महावीर उसके द्वार पर रुक गए आंख में आंसू थे ओंठ तो मुस्कुराहट एक पैर जंजीरों से बंधा हुआ पीछे था एक बाहर निकाल पाई थी क्योंकि एक ही पैर खुला था ले ली वापिस लौट गए लेकिन इस भिक्षा के लिए परमात्मा कभी उनको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकेगा अगर कोई जिम्मेवार होगा तो परमात्मा ही होगा ये, ये परम सत्ता में समर्पण है यह सन्यास का यह सन्यास की परम अंतिम अवस्था है जहां व्यक्ति एक श्वास भी अपनी तरफ से नहीं लेता इसलिए महावीर कह सकते हैं कि मेरे कर्मों का अब कोई फल मेरे लिए नहीं है और मेरे कर्मों का कोई परिणाम अब मुझसे नहीं बंधा अब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं अब जो हो रहा है हो रहा है करना मेरे हाथ में नहीं है कर कर्म नहीं रहा हूं अब मेरी कोई इच्छा नहीं लेकिन महावीर का यह अपना व्यक्तित्व और हमसे भूल हो जाती है जब हम दो व्यक्तियों को तुलना करने लगते हैं अगर हम जनक और महावीर की तुलना करें तो कठिनाई हो जाएगी जनक का आनंद महावीर कहते हैं परमात्मा को रखना होगा तो रख लेगा किसी भी हाल में जनक कहते हैं परमात्मा ने महल दिया तो मैं छोड़ने वाला कौन जनक कहते हैं परमात्मा ने राज्य दिया तो मैं छोड़ने की झंझट में भी क्यों पढ़ू कौन ठीक है कौन गलत है। दोनों का अपना ढंग है परमात्मा को देखने का दोनों ही ठीक है हजार तरह के लोग हैं जीसस अपने तरह के आदमी हैं, बुद्ध अपने तरह के महावीर अपने तरह के कृष्ण अपने तरह के हमने जब भी उनकी तुलना की है तब भूल हो जाती क्योंकि तुलना में हम किसी एक आदमी की तरफ झुक जाते हैं जिसकी तरफ हमारे व्यक्तित्व का टाइप झुकता है और तब हम दूसरे को गलत देखने लगते हैं नहीं कोई कारण नहीं है इस पृथ्वी पर लाख तरह के व्यक्तित्व खिल गए लाख तरह के व्यक्तित्व की खिलने की संभावना है तुलना की कोई भी जरूरत नहीं लेकिन गहरे में अगर देखें तो बात एक ही है। जनक महल में है क्योंकि वो कहते हैं जब परमात्मा ने महल दिया तो मैं क्यों छोड़ू महावीर जंगल में है लेकिन बात एक ही है वे कहते हैं कि अगर उसको रखना है तो जंगल में भी महल की तरह रख लेगा मैं क्यों फिक्र करूं दोनों एक ही बात कहते हैं लेकिन दोनों के व्यक्तित्वों के ढंग अलग वो एक बात भी इन दो व्यक्तियों में अलग अलग गीत बन जाती वो एक ही बात भी इन दोनों व्यक्तियों में अलग अलग स्वर ले लेती वो एक ही बात इन दोनों व्यक्तियों में अलग अलग अर्थ बन जाती लेकिन वो बात एक ही है वो परमात्मा पर समर्पण की बात है ये हमें ख्याल में आ जाए तो तुलना बंद कर देनी चाहिए ये हमारे ख्याल में आ जाए तो प्रत्येक को वो जैसा है वैसा ही उसकी पूर्णता में समझ लेने की कोशिश कर लेनी चाहिए बिना कंपेरिजन के और तब एक दिन हम समझ पाएंगे कि हजार फूल हों, लेकिन सौंदर्य एक और हजार ढंग के दिए हों लेकिन ज्योति एक हजार ढंग के सागर हो लेकिन सभी सागरों का पानी एक सा खारा है जिस दिन यह दिखाई पड़ना शुरू होता है उस दिन व्यक्ति विदा हो जाते हैं और वो जो मौलिक आधारभूत आज एक और मुश्किल पैदा हो गई है और वह मुश्किल यह है कि जिस ऊंचाई से अपरिग्रह के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आपने उसी ऊंचाई से दिया है उसी संदर्भ में यह बात सामने आती है कि अपरिग्रह को आप अचा की संज्ञा देते हैं डिजायरलेसनेस बताते हैं सुनने में यह बात बड़ी सार्थक पॉजिटिव लगती है लेकिन लोग इसे नकारात्मक अर्थों में ले सकते हैं तब तो सारी वैज्ञानिक खोज और कर्म करने की प्रेरणा ही समाप्त हो जाएगी सारी प्रगति गतिरुद्ध हो जाएगी कृपया इसे स्पष्ट करें साथ ही एक बात और कि महावीर महावीर थे बुद्ध बुद्ध थे क्राइस्ट क्राइस्ट थे लेकिन उनके अनुयायी उस ऊंचाई को नहीं पा सके कभी भी और उनके अनुयायियों में एक निष्क्रियता भी पैदा हो गई नतीजा यह हुआ कि आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई को तो नहीं छू सके वे, भौतिक दृष्टि में भी बड़े फीके पड़ गए ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है अपरिग्रह की बात दरिद्रता का बचाव बन सकती अपरिग्रह की बात प्रगति का विरोध बन सकती अपरिग्रह की बात जीवन की संपन्नता की खोज में बाधा बन सकती है सभी बातें गलत ढंग से लिए जाने पर विपरीत परिणाम लाती हैं सभी बातें उल्टे ढंग से पकड़े जाने पर जीवन को लाभ नहीं हानि पहुंचाती और आदमी जैसा है उससे गलत ढंग से पकड़े जाने की सदा संभावना एक छोटी सी कहानी से मैं समझाने की कोशिश करूं एक गांव और उस गांव में एक बहुत बड़ा धनपति है और जैसे कि धनपति होते हैं वैसा ही धनपति है कंजूस एक पैसा उससे छूट नहीं पाता है गांव में एक मंदिर बन रहा है गांव हजार बार उस धनपति के द्वार पर गया है और अब तो भिखारी भी नए गांव में आते हैं तो पुराने भिखारी उनसे कह देते हैं उस दरवाजे पर मत जाना कभी उस घर से किसी को कुछ नहीं मिला है लेकिन गांव में एक नया मंदिर बन रहा है गांव के गरीब से गरीब आदमी ने भी कुछ ना कुछ दिया है तो गांव के लोगों ने सोचा कि फेरिस्त बना ले हर गरीब से गरीब आदमी ने भी कुछ दिया है किसी ने हजार दिया है किसी ने दस हजार दिए हैं किसी ने पांच दिए हैं किसी ने रुपया दिया है लेकिन ऐसा एक भी आदमी गांव में नहीं बचा जिसने कुछ भी ना दिया हो हम ये फेरिस्त लेके चले और गांव के सौ पचास खास आदमी उस करोड़पति के द्वार पर गए सोचा उन्होंने कि आज तो हम कुछ लेकर ही लौटेंगे क्योंकि क्या वो प्रभावित न होगा इस बात से न प्रभावित हो तो कम से कम संकोच भी तो भर जाता है आदमी जब वे फेरिस्त सुनाने लगे कि किसने दस हजार दिए हैं जिसकी कुछ भी हैसियत नहीं उसने दस हजार दिए जो बिल्कुल ही दीनहीन है उसने भी हजार दिए जो रोज ही रोटी कमाता है उसने भी पांच रुपए दिए जब वो फेरिस्त सुनाने लगे और अमीर की तरफ बीच बीच में देखते जाते कि क्या परिणाम हो रहा है वो अमीर बड़ा उत्सुक होता जाता और बड़ा प्रभावित दिखाई दिया तब तो उन लोगों ने सोचा कि लगता है काम बन जाए फिर पूरी फेरे सुनाने के बाद वो अमीर तो एकदम खड़ा हो गया उसने कहा मैं बहुत प्रभावित हो गया हूं तब उन्होंने सोचा कि आज हम निष्फल नहीं लौटेंगे तब उन्होंने कहा कि फिर आप भी कुछ दें जब आप प्रभावित हो गए तो उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे प्रभाव का मतलब गलत समझे मैं इसलिए प्रभावित हो गया हूं कि कल से मैं भी गांव में दान मांगना शुरू करने की योजना है। जिस गांव में सब लोग देने को राजी हैं उसमें दान न मांगना बड़ी गलती है मैं बहुत प्रभावित हो गया हूं आदमी ऐसे ही प्रभावित होता रहा है महावीर महल छोड़कर सड़क पर आ गए होना तो यह चाहिए था कि जिनके पास महल थे उन्हें पता चलना चाहिए था कि वो जरूर किसी व्यर्थ दौड़ में लगे क्योंकि जिसके पास महल था वो छोड़कर सड़क पर खड़ा हो गया नहीं ये नहीं हुआ हुआ यह कि जो झोपड़ों में थे उन्होंने सोचा कि जब महल वाले ही छोड़ के आ रहा है तब हमें हमें अपने झोंपड़े को महल बनाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए और गरीब अगर अपनी गरीबी में राजी हो जाए तो कभी भी उस स्थिति को उपलब्ध नहीं हो पाता जो धन के अनुभव के बाद मिलती है वो गरीब ही रह जाता महावीर को भिक्षा मांगते देखकर सम्राटों को शर्म आनी चाहिए थी सोचना चाहिए था कि जो आदमी सम्राट के कुछ न पा सका वो भिक्षा मांग के कुछ पा रहा है नहीं सम्राटों ने ये नहीं सोचा भिकारियों ने सोचा कि हम बड़े गौरवान क्योंकि देखो महलों में नहीं मिला अब भीख मांगने आए हम तो पहले से ही भीख मांग रहे हैं हम पर परमात्मा की कुछ ज्यादा ही कृपा है आदमी आदमी ऐसा सोचता है और इसलिए इस बात में सच्चाई है कि भारत की दीनता के बचने में महावीर से प्रभावित लोगों का हाथ महावीर का नहीं महावीर से प्रभावित लोगों का हाथ भारत की दीनता में भारत की अवैज्ञानिकता में भारत की अप्रगति में बुद्ध महावीर से प्रभावित लोगों का हाथ बुद्ध और महावीर का नहीं लेकिन बड़ी कठिनाई महावीर पर दोष कैसे थोपा जा सकता है आग है घर में चूल्हा भी जला देती है रात अंधेरे में रोशनी भी कर देती और फिर किसी के मकान में आग लगानी हो तो भी काम में आ जाती जिसने आग को खोजा था उस आविष्कारक को कैसे दोष दिया जा सकता है एटम बॉम्ब है जिन वैज्ञानिकों ने बनाया उनको हेरो के लिए दोषी ठहराया जा सकता है नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अणु की ऊर्जा से तो खेत में फसल भी आ सकती है हजार गुनी अणु की ऊर्जा से सारे दुनिया के यंत्र चल सकते हैं आदमी काम से मुक्त हो सकता है अणु की ऊर्जा से दीनता दरिद्रता मिट सकती है सदा के लिए अणु की ऊर्जा से आदमी की उम्र लंबी हो सकती अणु की ऊर्जा से आदमी की संघातक बीमारियां समाप्त हो सकती हैं लेकिन आदमी ने ये कुछ भी नहीं किया आदमी भूखे मर रहे हैं खेत में फसल ना बढ़ी आदमी कैंसर से मर रहे हैं कैंसर का इलाज अणु की ऊर्जा से ना खोजा गया असमे में बच्चे मर जाते हैं उनके बचाने की कोई संभावना अणु की ऊर्जा से न खोजी गई अणु गिराया जाए हिरो पर कि लाख आदमी राख हो जाए क्या किया जा सकता है कहावत है अरब में एक कि जब भी कोई नया आविष्कार होता है तो सैतान सबसे पहले उस पर कब्जा कर लेता है महावीर का बड़ा आविष्कार है सैतान ने सबसे पहले कब्जा कर लिया आइंस्टीन का बड़ा आविष्कार है सैतान ने सबसे पहले कब्जा कर लिया दो ही रास्ते हैं या तो ये आविष्कार न किए जाए शैतान के डर से दुनिया में अच्छी चीजें ना बनाई जाए गलत प्रभाव की वजह से दान ना मांगा जाए गलत प्रभाव की वजह से कोई अच्छा काम ना हो क्योंकि गलत प्रभाव पड़ सकते हैं तो भी तो बुरा परिणाम होगा क्योंकि जो अच्छा ना हो पाए तो भी तो बुरा ही शेष रह जाए, इसलिए खतरे मोल लेने पड़ते आदमी गलत लेता है लेने दे जो ठीक है उसे किए ही जाना होगा आज नहीं कल आदमी अपनी गलती को अपने दुख और पीड़ा को समझेगा और समझेगा कि उससे उसने जिससे स्वर्ग बन सकता था उससे उसने नर्क बना लिया महावीर गरीबी के समर्थक नहीं है महावीर सिर्फ अमीरी की व्यर्थता के उदघोषक है लेकिन ये दो बड़ी अलग बातें है और दूसरी बात पूछी है सांस में पूछा है सांस में अनुयाई तो कभी महावीर की ऊंचाई को नहीं पा सके क्राइस्ट की ऊंचाई को ईसाई नहीं पाते बुद्ध की ऊंचाई को बुद्धिस्ट नहीं पाते महावीर के महावीर की ऊंचाई को नहीं पाते नहीं पाते उसका कारण है अनुयायी कभी ऊंचाई पा ही नहीं सकता है अनुयायी कभी ऊंचाई पा ही नहीं सकता है क्योंकि जो आदमी दूसरे के पीछे चलता है वह अपनी आत्मा को गंवाने का काम करता है दूसरे के पीछे चलने के लिए अपना हत्या तो करनी ही पड़ती है दूसरे का अनुसरण करने के लिए स्वयं के विवेक को तो काटना ही पड़ता है दूसरे के वस्त्र पहनने को अपने शरीर को छोटा और बड़ा करना पड़ता है दूसरे की आत्मा ओढ़ने के लिए अपनी आत्मा को दबाना दबाना ही पड़ता है अनुयायी कभी ऊंचाई नहीं पा सकता जिसने अनुयायी होने का तय किया है उसने सुसाइडल निर्णय लिया है आत्मघाती निर्णय लिया है मैंने कहता कि महावीर के अनुयाई बने मैंने कहता जीसस के अनुयाई बने महावीर को समझ लें इतना काफी और छोड़ दे जीसस को समझ लें इतना काफी है और छोड़ दे बने तो सदा आप आप ही बने महावीर बनने का आपके लिए कोई उपाय नहीं जीसस बनने का कोई उपाय नहीं इसका यह मतलब नहीं है कि जीसस जिस ऊंचाई पर पहुंचे आप ना पहुंच सकेंगे आप भी पहुंच सकेंगे लेकिन आप ही होकर पहुंच सकते हैं जीसस की नकल करके नहीं पहुंच सकते अनुकरण नकल है और ध्यान रहे कार्बन कापी जो आदमी बनने की कोशिश करता है वो मूल कापी की स्पष्टता नहीं पा सकेगा और फिर हिंदुस्तानी कार्बन हो तब तो और भी मुश्किल फिर तो कुछ समझ में भी आ जाए तो भी मुश्किल कि पीछे क्या है और फिर सेकंड कापी हो तब भी ठीक महावीर को मरे पच्चीसो साल हो गए पच्चीस साल में हजारों कापियों के बाद आप खड़े हैं लाखों कापियां गुजर चुकी हूं उस कार्बन पर बहुत कापियां हो चुकी हैं अब कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन समझे चले जा रहे अनुकरण किए चले जा रहे अनुयायी कभी भी धार्मिक नहीं होता है असल में अनुयायी ये कह रहा है कि मैं अपने होने की जिम्मेवारी छोड़ना चाहता हूं मैं किसी के पीछे चलना चाहता हूं मैं अंधा होने के लिए तैयार हूं मैं किसी का हाथ पकड़ के चलूंगा मुझे कोई कहीं पहुंचा दे मैं अपने चलने की जिम्मेदारी से इंकार करता हूं जिस आदमी ने अपने पैरों से इंकार किया और जिस आदमी ने अपनी आंखों से इंकार किया और जिस आदमी ने अपने विवेक पर जिम्मेदारी लेने से इंकार किया वह आदमी कभी भी विकसित नहीं हो सकता है उसने अविकास के सारे उपकरण चुन लिए लेकिन सदा हमें यही समझाया जाता रहा है कि, कि किसी का अनुकरण करो किसी जैसे बनो ये बड़ी खतरनाक शिक्षा है दुनिया में कोई कभी किसी जैसा नहीं बन सकता है आज तक बना नहीं उदाहरण नहीं है महावीर के पीछे बहुत लोग चले लेकिन कौन महावीर बन सकता है ऐसा नहीं कि चलने वालों ने कुछ कम कोशिश की ये ये दोष नहीं थोपा जा सकता बड़ी कोशिश की है कई बार तो ऐसा लगता है कि महावीर के पीछे चलने वालों ने महावीर से भी ज्यादा कोशिश की सच तो यह है कि महावीर को महावीर होने में कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती वो स्पन्टेनियस प्रत्येक को स्वयं होने में कभी बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती दूसरा होने में ही कोशिश करनी पड़ती इफर्ट जो है कोशिश जो है वो दूसरा होने में ही करनी पड़ती राम की सीता चोरी चली गई है तो राम को रोने में कोशिश नहीं करनी पड़ी लेकिन रामलीला में जो राम होता उसको करनी पड़ती आंसू तो आते नहीं हो सकता है स्टेज के पीछे से पानी लगा के आता हो हो सकता है हाथ में मिर्च लगाए रखता हो जब सीता खोती हो तो जल्दी आंख मीड़ने लगता हो और आंसू आ जाते हो क्योंकि इतना आसान नहीं है रामलीला में आंसू आ जाना आंसू लाने पड़ते क्या राम को भी ऐसा उपाय करना पड़ा हो नहीं राम के लिए जो है वो स्पॉन्चेनियस है वो सहज राम की अंतर अवस्था है महावीर का त्याग महावीर की नग्नता महावीर के लिए सहजता है अब दूसरा आदमी नग्न होने की व्यवस्था से नग्न हो सकता है लेकिन उसकी नग्नता सर्कस की नग्नता होगी सन्यास की नग्नता नहीं हो सकती वो सिर्फ उधार बारोट, दूसरे का थोपा हुआ होगा वो ज्यादा से ज्यादा महावीर का एक्ट कर सकता है महावीर नहीं हो सकता जीसस या बुद्ध या कृष्ण या राम उनके पीछे चलने वाले लोग अभिनय कर रहे हैं उन्होंने ऑथेंटिक प्रमाणिक आत्मा को इनकार कर दिया है एक बात ध्यान रखनी जरूरी है परमात्मा ने प्रत्येक को स्वयं के होने का हक दिया है और जो आदमी अपने इस हक को छोड़ता है वो परमात्मा की सबसे बड़ी देन को छोड़ता है ऐसा आदमी नास्तिक ऐसा आदमी यह कह रहा है कि तुमने हम तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी हम इस योग्य हमें तो किसी के पीछे चला दो हम इंजन नहीं हो सकते हम तो सिर्फ डब्बे होने लायक जो इंजन के पीछे लगा रहे और उसकी सेंटिंग इधर से उधर होती रहे तो वो अपना जिंदगी गुजार लेगा नहीं प्रत्येक आदमी स्वयं होने को पैदा हुआ है बेजोड़ यूनिक उस जैसा कोई आदमी पृथ्वी पर न पहले हुआ और न पीछे होगा परमात्मा कोई मीडिया क्रिएटर नहीं कोई बहुत मध्यम वर्गीय साधारण कोटी का सृष्टा नहीं है कि उसको एक ही आदमी को फिर दोबारा पैदा करे वो रोज नए आदमी को पैदा कर लेता मैंने सुनी है एक कहानी मैंने सुना है कि पिकासो का एक चित्र किसी आदमी ने खरीदा कोई दस लाख रुपए में पिकासो की पत्नी से उसने पूछा कि यह चित्र प्रमाणिक तो है ना ऑथेंटिक तो है ना पिकासो का ही है ना पिकासो की पत्नी ने कहा कि बिल्कुल निश्चिंत आप खरीद लें क्योंकि चित्र मेरे सामने ही पिकासो ने बनाया है। चित्र खरीद लिया गया पिकासो को खबर देने गया। उसने कहा कि मैंने दस लाख रुपए में आपका चित्र खरीदा है वो चित्र भी ले गया पिकासो ने उस चित्र को देखा और उसने कहा कि नहीं यह असली नहीं ऑथेंटिक नहीं आदमी तो होश खो दिया दस लाख रुपए गुमाया और खुद पिकास ने कह दिया कि नहीं यह प्रमाणित नहीं और उस आदमी ने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं आपकी पत्नी ने गवाही दी है कि चित्र उसके सामने बना है उसकी पत्नी मौजूद थी उसने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं भूल गए हैं क्या ये चित्र आपने बनाया मैं मौजूद थी पिकासो ने कहा मैंने बनाया जरूर लेकिन यह ऑथेंटिक नहीं है तब तो और मुश्किल होगी अगर पिकासो ने ही बनाया है तो फिर प्रमाणिक क्यों नहीं है तब तो उस खरीदारने का मजाक तो नहीं कर रहे हैं पिकास का मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यह चित्र बनाया तो मैंने ही है लेकिन यह चित्र मैं एक दफे पहले और बना चुका हूं अब यह सिर्फ उसकी कॉपी और ये कॉपी कोई दूसरा करे तो भी प्रमाणिक नहीं है मैं खुद भी करूं तो भी प्रमाणिक नहीं ये कापी है ओरिजिनल नहीं यह ख्याल मैं एक दफे प्रकट कर चुका हूं लेकिन परमात्मा जो ख्याल एक दफे प्रकट कर चुका दोबारा करता ही नहीं बुद्ध एक दफे पैदा कर दिए बात खत्म हो गई महावीर एक दफे पैदा किए बात खत्म हो गई इस पृथ्वी पर खोजने से एक कंकड़ भी आप दूसरे कंकड़ जैसा ना खोज पाएंगे आदमी तो बहुत बड़ी बात एक झाड़ पर एक पत्ता तोड़ ले तो उसी झाड़ पर दूसरा पत्ता वैसा ना खोज पाएंगे आदमी तो बहुत बड़ी बात आदमी तो बहुत ही जटिल चेतना का विकास यहां प्रत्येक आदमी एक शिखर है और किसी आदमी को यह हक नहीं कि वो किसी का अनुसरण करे इसका यह मतलब नहीं है कि वो महावीर को समझे ना सच तो यह है कि अनुयायी नहीं समझता कभी भी अनुयायी को समझने की जरूरत ही नहीं होती असल में जिसको पीछा करना है वो समझने से बचने के लिए भी पीछा करता है समझने की झंझट में वो नहीं पड़ता समझना तो उसे पड़ेगा जिसे किसी का पीछा नहीं करना है पीछा तो अपना करना है लेकिन दूसरों ने भी अनुभव लिए दूसरों की जिंदगी में भी संगीत प्रगटा है दूसरों ने भी छुआ है जीवन का तार और दूसरों ने भी जलाए हैं दिए ज्ञान के प्रज्ञा के और दूसरों की जिंदगी में भी सुवास उठी है आत्मा की और दूसरों की जिंदगी में भी नृत्य घटा है परमात्मा का उनको समझने जा रहा है इसलिए नहीं कि उनका अनुकरण करेगा बल्कि इसलिए कि शायद इन सब विकसित फूलों को देखकर उसकी कली भी प्यास से भर जाए और फूल बलने को आतुर हो जाए शायद इसलिए कि सुनते हुए दूसरी वीणाओं को उसकी वीणा के तार भी झंझना उठे और उसकी वीणा भी गीत गाने को आतुर हो उठे शायद इसलिए कि दूसरों के पैरों में बंधे हुए घूंगर की आवाज उसके पैरों के सोए घूंगर को भी चुनौती बन जाए तो वो भी नाच सके लेकिन किसी के अनुकरण के लिए समझने की जरूरत नहीं है अनुकरण के लिए समझने की जरूरत ही नहीं आंख पर पट्टी बांधिए और चल पड़िए अनुकरण के लिए अंधा होना बड़ी से बड़ी योग्यता क्वालिफिकेशन है समझ बड़ी और बात है अपने लिए जिंदगी को अगर सच्चाई में ले जाना हो स्वयं को अगर विकसित करना हो तो भूल किसी के अनुयायी मत बनना और न भूल किसी को अनुयायी बनाना दोनों ही खतरनाक बातें हैं समझना दूसरों को और अगर जिंदगी में कभी आपका भी फूल खिल जाए तो रख देना बाजार में बीच सड़क पर कि दूसरे उसे देख लें शायद उनकी कली को भी चुनौती मिल जाए लेकिन उनकी कली जब खिलेगी तो वो फूल उनके जैसा होगा आप जैसा नहीं होगा और उनकी वीणा जब बजेगी तो वो संगीत उन जैसा होगा आप जैसा नहीं होगा प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा के द्वार पर अपने ही प्राणों का नैवेद्य लेकर पहुँचना होता है प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा के द्वार पर अपनी ही आत्मा को लेकर पहुंचना होता है उधार आत्माएं लेकर परमात्मा के द्वार पर कभी कोई प्रविष्ट हुआ हो ऐसी खबर सदियों में कभी भी नहीं सुनी गई वहां से पूछा ही जाएगा कि प्रमाणिक है ऑथेंटिक है अपने को ही लेकर आए हो किसी और का चेहरा लगा के तो नहीं आ गए उस दरवाजे पर धोखा ना दिया जा सकेगा हो सकता है इस पृथ्वी पर धोखा भी हो जाए हो सकता है इस पृथ्वी पर नंगा खड़ा हुआ कोई आदमी ठीक महावीर जैसा दिखाई पड़ने लगे हो सकता है इस पृथ्वी पर कोई पीठ वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ठीक बुद्ध जैसा दिखाई पड़ने लगे हो सकता है इस पृथ्वी पर धोखा हो जाए लेकिन परमात्मा के सामने सब वस्त्र गिर जाएंगे और परमात्मा के सामने सब खोले उखड़ जाएंगे परमात्मा के सामने सब नग्न खड़ा हो जाएगा परमात्मा के दर्पण में जब अपनी पूरी नग्नता दिखाई पड़ेगी तो वहां सिवाय उसके कोई भी नहीं मिलेगा जो आप थे वहां वो नहीं मिलेगा जो आपने ओढ़ा वो नहीं मिलेगा जो आपने संभाला वो नहीं मिलेगा जो आपने अभ्यास किया वहां तो वही दर्शेगा जो आप हैं उस दिन बड़ा दुख होगा बड़ी पीड़ा होगी कि कितने जन्म व्यर्थी नकल में गवा दिए नाटक में गवा दिए जिंदगी दूसरे का अनुसरण नहीं जिंदगी स्वयं का उद्घाटन जिंदगी दूसरे जैसे होने की प्रक्रिया नहीं स्वयं जैसे होने का आयोजन है, और जो इस स्वयं होने की चुनौती को स्वीकार करता है वो महावीर का अनुयायी नहीं बनेगा लेकिन वहीं पहुंच सकता है उसी ऊंचाई पर जहां महावीर पहुंचे पहुंच सकता है वहीं जहां जीसस पहुंचे पहुंच सकता है वहीं जहां बुद्ध की समाधि उन्हें ले गई है उसी निर्माण में उसी मोक्ष में उसी स्वर्ग में उसी प्रभु के राज्य में प्रत्येक का प्रवेश हो सकता है लेकिन फिर से दोहराता तो हूं अंतिम बात परमात्मा की वेदी पर अपने ही प्राणों के खिले फूल का नैवेद्य चढ़ाना पड़ता है इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं आज के लिए इतना ही शेष फिर कल